तीन जीव तथा ईश्वर सवृक्ष कालाण्यो प्रपंच परिवर्तते धर्म पापनुद भगेस ज्ञावात्मस्थम अमृत विश्वधाम जिससे यह जगत प्रपंच प्रवृत्त होता है वही संसार वृक्ष से अतीत है काल से परे है उस धर्म की प्राप्ति करवाने वाले पाप का उच्छेद करने वाले समस्त सद्गुणों के अधीश आत्मा में अवस्थित अमृत स्वरूप तथा समस्त विश्व के आधारभूत परमात्मा को जानो तमेश्वराणाम परम महेश्वरम तम देवता परम चैवत पति पती पर भुवने सीढ़ ईश्वरों के परमेश्वर देवताओं की परम देवता पतियों के परम पति परम पर तथा अखिल विश्व के अधिश्वर उस स्तुत्य देव को हम जाने नसय कार्य कर वि नमस्याभ्य दृग्य दृश्य से पर शक्तिर्विवधवते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च उसके न तो देह है और न इंद्रियां हैं उसके समान अथवा उससे बढ़कर कोई नहीं दिखाई देता उसकी पराशक्ति ही श्रुतियों में विविध रूप से वर्णित है उसमें ज्ञान बल तथा क्रिया का स्वाभाविक रूप से अंतर्भाव है न तिदिस्लोके नेषिता निंगम सकारण कर्णिपियों न चा कश्चिजिता जगत में उसका कोई स्वामी या शासन करता नहीं है और न उसका कोई चिन्ह ही है वह सबका कारण तथा इंद्रियों के अधिष्ठाता जीव का भी अधिपति है उसका न कोई जन्मदाता है और न कोई प्रभु ही श्वेता स्वरूपनिषद अध्याय छ्लोक चे, छः नौ